शिवपुराण कोटि रुद्र संता सूर्य कहते हैं मुनिवरों सुनो मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ पूर्वकाल की बात है गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने दस वर्षों तक तपस्या की थी उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां सौ वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्सन हो गया सब लोग महान दुख में पड़ गए इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगोचर होता उस समय मुनि मनुष्य पशु पक्षी और मृग सब वहां से दसों दिशाओं को चले गए तब गौतम ऋषि ने छह महीने तक तप करके वरण को प्रसन्न किया वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की वरुण ने कहा देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ तुम एक गड्ढा तैयार करो उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा महामुनि कभी छीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी यहाँ किए हुए दान होम तप देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अच्छे होंगे ऐसा कहकर उन महर्षि ने प्रशंसित हो वरुण देव अंतर ध्यान हो गए उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं दूसरे अधम मनुष्य नहीं मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है ही कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं किंतु दूसरों के दुख का निवारण भी करते हैं दयालु अभिमान शून्य उपकारी और जितेंद्री ये पुण्य के चार खम्भे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी ठिकी हुई है उत्तमान स्वभावयम पर दुखा सहिष्णुता स्वयं दुःखं दुखम चयालु तेमी तदनंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे उन मिनिस्टर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए ध्यान जौ और अनेक प्रकार के निवार बोया करते तरह तरह के धान्य भांति भाति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहा उठे यह समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे शस्त्रों ऋषि मुनि पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया उस अक्षय जल के सहयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य भार्य और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे उन्होंने काल खेप करने के लिए वहां धान बोआ करते थे गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई उन्होंने अपने पतियों को उकसाया उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा तब वे बोले भगवान यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा ऋषियों तुम सब लोग सुनो इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है अपराधम बिना तस्म क्रुद्धता पुराय स्तु तेभ्यो दुखम हितम नहीं यदा दुखम तदा ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहित कारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण कर सकते यह बात निश्चय ही ठीक ज्ञान पड़ती है पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो स्त्रियों के शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा इसमें संशय नहीं है ये श्रेष्ठ गौतम मुने गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं इसलिए तुम लोग कोई दूसरा बर्मा हो